बच्चों यह है सहकार रेडियो और आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल और इस हफ्ते के बाल चौपाल की ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में मैं यानी आपका दोस्त कौसर लेकर आया हूं आपके लिए पृथ्वी के नए भूगोल के अनुमान जिसे हमने लिया है स्रोत पत्रिका से साभार तो चलिए शुरू करते है इस हफ्ते का बाल चौपाल पृथ्वी के नए भूगोल के अनुमान क्या तुम ये जानते हो कि हमारी पृथ्वी आज जैसे सात महाद्वीपों में अलग अलग बटी हुई है पहले ऐसे नहीं थी और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि भविष्य में भी ये सातों महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे प्राचीन काल में जब ये महाद्वीप अलग अलग नहीं थे तो इनका नाम भी कुछ और था और भविष्य में जब ये जुड़ जाएंगे तब भी इनका नाम कुछ और होगा ये सारी प्रक्रिया करोड़ों साल के अंतराल में होती है और इसकी गति बहुत धीमी होती है हर महाद्वीप अपनी जगह से आगे की तरफ कुछ सेंटीमीटर हर साल खसक जाता है हजारों करोड़ साल के बाद ऐसा होगा कि ये महाद्वीप आपस में जुड़ जाएंगे। तो आज हम जानेंगे इसी बारे में अतीत में कोलंबिया रोटेनिया, पेंजिया जैसे सुपर महाद्वीप पृथ्वी पर बने और फिर अलग अलग हो गए हाल ही में हुआ एक अध्ययन ये बताता है कि सुपर महाद्वीप बनने का एक नियमित चक्र चलता रहता है जो 60 करोड़ साल में पूरा होता है पृथ्वी का मेंटल यानी पृथ्वी का सबसे अंदर का बीच का हिस्सा गर्म पिघली चट्टानों के प्रवाह के आधार पर यह अनुमान भी लगाया गया है कि पृथ्वी पर अगला सुपर महाद्वीप कब और कहाँ बनेगा हमारे ये महाद्वीप टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है और ये टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी के मेंटल पर तैरती रहती है मेंटल पानी उबालने वाले बर्तन की तरह कार्य करता है पृथ्वी का गर्म पिघला हुआ कोर मेंटल के निचले हिस्से में मौजूद चट्टानों को गर्म करता है जिससे वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती हैं। जब वो ऊपर की ओर उठती हैं तो उनके आसपास का हिस्सा नीचे की ओर धंसता है इसे धसान क्षेत्र कहते हैं इसी दौरान धसान क्षेत्र में पृथ्वी की भू प्रपर्टी के निचले हिस्से में मौजूद ठंडी चट्टाने मेंटल के निचले हिस्से की ओर जाने लगती हैं ऐसा समझ लो कि एक चक्र चलने लगता है जिसमें कुछ हिस्सा ऊपर उठता है और बाही का हिस्सा घूम के नीचे की ओर आता है और ऐसे ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे घूमते रहते हैं चट्टानों के इस चक्री प्रवाह को मेंटल संवहन कहते हैं संवहन इसलिए क्योंकि संवहन एक धारा की दिशा है जिसमें वो गोल गोल ऊपर से नीचे घूमती रहती हैं। मेंटल संवहन में प्लेटों के प्रवाह को गति और दिशा देता है जिससे लाखों करोड़ों साल में उनका स्थान बदलता रहता है इसी दौरान कभी कभी ये महाद्वीप आपस में जुड़कर सुपर महाद्वीप बनाते हैं सुपर महाद्वीप चक्र के बारे में अधिक जानने के लिए चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज के भूवैज्ञानिक रॉस मिशेल और उनके साथियों ने मेगा महाद्वीपों पर ध्यान केंद्रित किया मेगा महाद्वीप सुपर महाद्वीप से छोटे होते हैं और कभी उनका हिस्सा रहे होते हैं जैसे गोंडवाना मेगा महाद्वीप जो लगभग बावन करोड़ साल पहले बना और इसके 20 करोड़ साल बाद इसी से पेंजिया सुपर महाद्वीप बनने की शुरुआत हुई गोंडवाना से पैंजिया कैसे बना ये जानने के लिए शोधकर्ताओं ने जीवाश्मों और विभिन्न काल के उपलब्ध अन्य प्रमाणों के आधार पर विभिन्न काल में महाद्वीपी प्लेटों की स्थिति को चित्रित किया और ये पता लगाया कि महाद्वीपों की स्थितियां मेंटल प्रवाह के विभिन्न मॉडल से किस तरीके से मेल खाती हैं। पाया गया कि महाद्वीप का प्रवाह धसान क्षेत्र की ओर बहाव की दिशा में था यानी जो हिस्सा नीचे की ओर धस रहा था प्लेटे धीरे धीरे उधर की ओर खिसक रही थी इस क्षेत्र में मेंटल के ऊपरी हिस्से में मौजूद चट्टा ठंडी होकर नीचे की ओर खिसकती हैं, लेकिन यहाँ मिशेल इस क्षेत्र को धसान घेरा कहते हैं क्योंकि महाद्वीपी प्लेटें या टेक्टोनिक प्लेटें बहुत मोटी होती हैं, जो नीचे नहीं जा पाती और इसलिए वो इस क्षेत्र में आके अटक जाती हैं। वो केवल इस घेरे के चारों तरफ लग घूमती रहती हैं और इस प्रक्रिया में दूसरे महाद्वीपों से जुड़ जाती है इस तरीके से गुंडवाना मेगा महाद्वीप से पेंजिया सुपर महाद्वीप बना था शोधकर्ता ये भी बताते हैं कि अब आगे क्या होगा जियोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित उनके निष्कर्षों के अनुसार जब पैंजिया लगभग साढ़े सत्रह करोड़ साल पहले टूटा तो प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों के पास इसने रिंग ऑफ फायर नामक धसान क्षेत्र का निर्माण किया जहां ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप जैसी घटनाएँ होती रहती हैं वर्तमान मेगा महाद्वीप यूरेशिया को बनाने वाले कई महाद्वीप पहले ही जुड़ चुके हैं और यूरेशिया रिंग ऑफ फायर के विपरीत दिशा में जा रहा है इस तरह बहते बहते 5 से 20 करोड़ साल बाद यूरेशिया अमेरिका से टकरा जाएगा जो एक नए सुपर महाद्वीप को जन्म देगा भूवैज्ञानिकों ने इस अगले सुपर महाद्वीप को अमेशिया नाम दिया है इस बात पर बहस जारी है कि अमेशिया कहाँ जाकर रुकेगा लेकिन मिशन के मॉडल के अनुसार संभवता यह वर्तमान के आर्टिक महासागर के केंद्र में होगा तो बच्चों ये था लेख पृथ्वी के नए भूगोल का अनुमान आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल आपको यह लेख कैसा लगा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 तभी तो तुमको पता चलेगा कि नया कौन सा वीडियो आया और सबसे पहले तुम देखोगे अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahkarradio.com देखिए तो आज के लिए बस इतना ही अगले हफ्ते फिर से किसी ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में मिलूंगा मैं यानी कि आपका दोस्त कौसर तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त अपना ख्याल रखिएगा खुश रहिएगा बाय